अमृतवाणी श्री राम कृष्ण की व्याधि एक हजार छः श्री को गले की बीमारी से पीड़ित देखकर पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि ने कहा आप यदि एक बार पीड़ा दूर हो जाए इस तरह से मन को पीड़ा के स्थान पर एकाग्र करें तो सब ठीक हो जाए आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं श्री रामकृष्ण ने कहा जो मन मैं, मैंने सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया है उसे वहाँ से हटाकर इस हार मांस के ढांचे पर कैसे कागर करूं? शशदन आप अपनी माँ से व्याधि दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते श्री जब मैं जगतजन्य माँ का चिंतन करता हूँ तब मेरी देह बुद्धि संपूर्णतः दूर हो जाती है मैं मानो देह से बिल्कुल भिन्न हो जाता हूँ इसीलिए लिए देह के बारे में कुछ कहना असंभव हो जाता है 1007 जिसमें सात जिस समय गले के रोग से इतने पीड़ित थे कि बड़ी कठिनाई से कुछ बोल पाते या कुछ भोजन कर पाते थे उस समय उन्होंने कहा था मैं इतने सारे मुख से बातचीत कर रहा हूँ भोजन कर रहा हूँ मेरे भीतर अखंड सच्चिदानंद विराजमान है मैं सबकी अंतरात्मा हूँ मेरे अनंत मुख हैं मैं चमड़े के आवरण से ढका हुआ अखंड चैतन्य स्वरूप हूँ इस आवरण में एक और गले की बीमारी है देह को रोग होने पर ऐसा लगता है कि मुझको ही रोग हुआ है गर्म पानी से हाथ जल जल जाने पर लोग कहते हैं पानी से हाथ जल गया किंतु वास्तव में हाथ ताप से जला पानी से नहीं व्याधि पीड़ा सबदेह को हुआ है आत्मा इन सब के अतीत है 1008 मैंने माँ से कहा गले की पीड़ा की ओर उंगली दिखाकर इसके कारण कुछ खाते नहीं बनता ऐसा कर दे कि थोड़ा सा खा सकूँ इस पर तुम सबको दिखाते हुए माँ बोली क्यों इतने सारे मुंह से खा जो रहा है लाज के मारे मैं कुछ कह नहीं सका 1009 हज़ार माँ ने मुझे यह ब्याधि इसलिए दी है कि लोग देखकर सीख सकें कि देह में तीव्र पीड़ा के होते हुए भी किस प्रकार आत्मचिंतन में भगवत भाव में मग्न रहा जा सकता है जिस समय देह में असही पीड़ा हो रही है खाना पीना बंद हो गया है किसी प्रकार आराम मिलना संभव नहीं है ऐसे समय में भी माँ मुझे यही दिखा रही है कि आत्मा ही देह का स्वामी है मेरी ब्रह्म में माँ ने मेरी देह में इसीलिए व्याधि दि है कि जिससे नास्तिकों को विश्वास हो कि आत्मा ही सत्य है ईश्वरी बोध ही यथार्थ बोध है तथा यह कि पूर्णत्व प्राप्ति होने पर सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है दस सौ तो दस श्री राम कृष्ण के अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनसे व्याकुल होकर कहने लगे आप जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी व्याधि दूर हो जाए और कम से कम हम लोगों के लिए आपकी देह कुछ दिन और बनी रहे इस पर श्री कृष्ण ने कहा मेरे कहने से क्या होगा इस पर की इच्छा से सब कुछ होगा अब मैं देख रहा हूँ माँ और मैं दोनों एक बन गए हैं ननद के डर से राधा ने कृष्ण से कहा तुम मेरे हृदय में रहो बाहर न जाओ फिर वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हुई इतनी व्याकुल कि हृदय में तीव्र यातना होने लगी परंतु अब कृष्ण किसी दशा में बाहर आने का नाम ही न लेते थे